गीता शष्यध्याचार भाष्य अध्याय द्रव्यीसु द्रव्य यज्या परे स्वाध्याय द्रव्य तीर्थेषु विनियग युद्धिया कुर्वन्ति ये ते द्रव्य द्रव्यय जो यज्ञ बुद्धि से तीर्थादि में द्रव्य लगाते हैं वे द्रव्य द्रव्यय यानी द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं तपो तपोयज्ञा ये तपस्वीन ते तपो तपोयोगय प्राणायाम लक्षणों योगो यज्ञ ये योगय जो तपस्वी हैं वे तपो यज्ञ यानी तप रूपयरने वाले हैं प्राणायाम प्रत्याहार रूप योग ही जिनका यज्ञ है वे योग योग यानी रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा अपरे स्वाध्याय च यथाविधि यधि अभ्यासो यज्ञो ये सामते स्वाध्याय ज्ञान ज्ञानयज्ञा ज्ञानम शास्त्रार्थ परिज्ञानम यज्ञो यशा ज्ञान ज्ञानयज्ञा च वैसे ही अन्य कई स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ करने वाले भी हैं जिनका यथाविधि ऋग्वेद आदि का अभ्यास रूप स्वाध्याय ही यज्ञ है वे स्वाध्याय यज्ञ करने वाले हैं और शास्त्रों का अर्थ जानना रूप ज्ञान जिनका यज्ञ है वे ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं यत तो यत्नशीला संस्कृत व्रता सम्यकता तनुकृता तीक्षणीकृता व्रता संस्कृत व्रता इसी तरह कई यत्नशील संस्कृत व्रत वाले हैं जिनके व्रत नियम अच्छी प्रकार तीक्ष्ण किए हुए यानी सूक्ष्म शुद्ध किए हुए होते हैं वे पुरुष व्रत कहलाते हैं कि अने जुहवती पानम तथा परे पराजनाह जुहवति पार प्राण अपान जुहवती प्रक्षिप्तीण प्राणवृत्ति पूरकाख्यम प्राणायाम कुर कोई अपान वायु में प्राण वायु का हवन करते हैं अर्थात पूरक नामक प्राणायाम किया करते हैं प्राणे अपानम तथा अपरे प्राणायामम रेचकाख्यम इति कुरत वैसे अन्य कोई प्राण में अपान का हवन करते हैं अर्थात रेचक नामक प्राणायाम किया करते हैं प्राणापानगति मुखनाशिकाभ्या वागमनम प्राणस्य प्राण से गति तद विपर्य अधोगमनमानन एते ऋद्वा निरुद्य प्राणायाम पाराण प्राणायाम तत्परा कुंभ काख्यम कुर्वन्ति कुर मुख और नाचिका के द्वारा वायु का बाहर निकालना प्राण की गति है और उसके विपरीत पेट में नीचे की ओर जाना अपान की गति है उन प्राण और अपान दोनों की गतियों को रोककर कोई अन्य लोग प्राणायाम पारायण होते हैं अर्थात प्राणायाम में तत्पर हुए वे केवल कुंभक नामक प्राणायाम किया करते हैं यथा कृताय किमच तथा अपरे निता प्राणन प्राणेश् जुहवती सर्वेप्येजादो यकम अपरेयताहारा निहारो ये निन्युदान प्राणेश जुहवती अन्य कितने ही नेताहारी अर्थात जिनका आहार निमित किया हुआ है ऐसे परिमित भोजन करने वाले प्राणों को यानी वायु के भिन्न भिन्न भेदों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं ये ये वायो जय क्रियते इतरान वायुभेदान तस्त जुहवती ते तत्र प्रविष्टा तविष्टावती भाव यह है कि वे जिस जिस वायु को जीत लेते हैं उसी में वायु के दूसरे भेदों को हवन कर देते हैं यानी वे सब वायु भेद उसमें विलीन से हो जाते हैं सर्वे अपि एते यज्ञविदो यज्ञ क्षपित कलमषा यज्ञ यथोक्त क्षपितो नाशिता कलमशो यशा ते यज्ञ क्षपित कलमषा ये सभी पुरुष यज्ञों को जानने वाले और यज्ञों द्वारा निष्पाप हो गए होते हैं अर्थात यज्ञों द्वारा जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं वे यज्ञ कलमश कहलाते हैं एवं यथोक्तान यज्ञान निवर्त्या इस प्रकार यज्ञों का संपादन करके यज्ञशिष्टा मृतभुजो या ब्रह्म सनातन ना लोकोस्त कुतून्य सतम तद् यज्ञा मृतभुजो यिष्टशिष्टम यज्ञशिष्ट तदमृत यसृष्टा तदुंजते यज्ञान कृत्वा तिष्टन कालेन यथाविधि चोरीत अन्नमताख्यम भुंजते यसिष्टाभुजो यान्ति गति ब्रह्म सनातनम चिरंतनम यज्ञों के शेष का नाम यज्ञशिष्ट है वही अमृत है उसको जो भोगते हैं वे यज्ञसिष्ट अमृत भोजी हैं ऊपर युक्त यज्ञों को करके उससे बचे हुए समय द्वारा यथाविधि प्राप्त अमृत रूप विहित अन्न को भक्षण करने वाले यज्ञसिष्ट अमृत भोजी पुरुष सनातन यानी चिरंतन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं मुमुक्षव चेत इति सामर्थ्याद गम्यते यहाँ या इस गति विषयक शब्द की शक्ति से यह पाया जाता है कि यदि यज्ञ करने वाले मुमुक्ष होते हैं तो क्रम की अपेक्षा से मरने के बाद कितने ही काल तक ब्रह्मलोक में रहकर फिर प्रलय के समय ब्रह्म को प्राप्त होते हैं न अं लोक सर्व्राणी साधारण यज्ञो यस्य न अस्ति स: यस् तस्य कुतः अन्यो विशिष्ट साधन साध्यः साध्यम हे कुश्रेष्ठ जो मनुष्य यज्ञों में से एक भी यज्ञ नहीं करता उस यज्ञ रहित पुरुष को सब प्राणियों के लिए जो साधारण है ऐसा यह लोग भी नहीं मिलता फिर विशेष शासनों द्वारा प्राप्त होने वाला अन्य लोग तो मिल ही कैसे सकता है एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान बदिता एवंक्षसे एवं यथोक्ता बहुविधा बहुप्रकारा यतता विस्तीर्णा ब्रह्मणो वेद से मुखे द्वारे इसी प्रकार ऊपर युक्त बहुत प्रकार के यज्ञ ब्रह्म के यानी वेद के मुख से विस्तृत हैं वेद वेद्द्वारण अवगम्यम ब्रह्मणो मुखे वितता उच्चन्ते उच्य वाचि प्राण जुहूम इदय वेदद्वार जानने में आते हैं इसी अभिप्राय से ब्रह्म के मुख में विस्तारित हैं ऐसा कहा है जैसे हम वाणी में ही प्राणों का हवन करते हैं इत्यादि इसी तरह अन्य सब यज्ञों का भी वेद में विधान है कर्मजान वाचिक मानस कर्मोद्भवान विद्धि तांसर्वान अनात्मजान निर्व्यापारो ही आत्मा उन सब यज्ञों को तू कर्मज कायिक वाचिक और मानसिक क्रिया द्वारा ही होने वाले जान वे यज्ञ आत्मा से होने वाले नहीं हैं क्योंकि आत्मा हलन चलन आदि क्रियाओं से रहित है अत एव ज्ञावा विमोक्ष से अशुफा न इमे निर्व्यापार अहम उदासीन एवं ज्ञावा सम्यक दर्शनाद मोक्ष से संसार बंधनात संसारबंधनाद इत्यथ सूत्रंग इस प्रकार जानकर तू अशुभ से मुक्त हो जाएगा अर्थात यह सब कर्म मेरे द्वारा संपादित नहीं है मैं तो निष्क्रिय और उदासीन हूँ इस प्रकार जानकर इस सम्यक ज्ञान के प्रभाव से तू संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा ब्रह्मापणम इत्यादि श्लोकेन सम्यक दर्शन यज्ञ संपादित यज्ञा चनेके उपदिष्टा तैह सिोजन ज्ञान स्तुयते कथम् ब्रह्मापण इत्यादि श्लोक द्वारा यथार्थ ज्ञान को यज्ञरूप से संपादन किया फिर बहुत से यज्ञों का वर्णन किया अब पुरुष का इच्छित प्रयोजन जिन यज्ञों से सिद्ध होता है उन उपर्युक्त अन्य यज्ञों की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ की स्तुति करते हैं कैसे सो कहते हैं श्रेयान द्रव्यम ज्ञान यज्ञ परम तप सर्व कर्माखिम पार्थ ज्ञाने ज्ञान परिसम्य श्रेयान द्रव्य द्रब्य मायाद्रव्य साधन साध्याय ज्यान हे परम तप हे परम तप द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा अर्थात द्रव्य रूप साधन द्वारा सिद्ध होने वाले यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठतर है द्रव्यमयो ही यज्ञ फल से आरंभको ज्ञानयज्ञो न फलारंभक अतः स्त्रीयान प्रस्य तरह क्योंकि द्रव्यमय यज्ञ फल का आरंभ करने वाला है और ज्ञान में जन्मादि फल देने वाला नहीं है इसलिए वह श्रेष्ठतर अर्थात अधिक प्रशंसनीय है कथम यत सर्व कर्म समम अखिलम अप्रतिबद्धम पार्थज्ञान मोक्ष साधने सर्वतः सप्लुदक स्थानीय परिसमाप्यते अंतर्भवती क्योंकि हे पार्थ सबके सब कर्म मोक्ष साधन रूप ज्ञान में जो कि सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के समान है समाप्त हो जाते हैं अर्थात उन सब का ज्ञान में अंतर भाव हो जाता है यथा कृताया, विजिताया धरेया संय्त मेन सर्व तदिशमेतीकंच प्रजा साधुकु यस्वेद यस्वेदी श्रुते है जैसे चौपड़ के खेल में कृतियुग त्रेता द्वापर और कलयुग ऐसे नाम वाले जो चार पासे होते हैं उनमें से कृतियुग नामक पासे को जीत लेने पर नीचे वाले सब पासे अपने आप ही जीत लिए जाते हैं ऐसे ही जिसको यह रै को जानता है उस ब्रह्म को जो कोई भी जान लेता है प्रजा जो कुछ भी अच्छे कर्म करती है उन सब का फल उसे अपने आप ही मिल जाता है इस श्रुति से भी यही सिद्ध होता है तदेत विशिष्ट ज्ञानम तरह ही कन प्राप्यते इस प्रकार से श्रेष्ठ बतलाया हुआ वह ज्ञान किस उपाय से मिलता है सो कहते हैं तद्व्ये प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदेक्ष ते ज्ञान ज्ञान स्तर्शिन प्राप्ते इति आचार्यान अभिगम्य प्रणिपतेन प्रकर्षेण नीचे पतन प्रणिपत दीर्घ नमस्कार तेन कथम बंध कथ मोक्षा का विद्या का चीप्रश्न सेवया गुरुशुश्रूषया वह ज्ञान जिस विधि से प्राप्त होता है वह तू ज्ञान यानी सुन आचार्य के समीप जाकर भली भाति दंडवत प्रणाम करने से एवं किस तरह बंधन हुआ कैसे मुक्ति होगी विद्या क्या है अविद्या क्या है इस प्रकार निष्कपट भाव से प्रश्न करने से और गुरु की यथा योग्य सेवा करने से वह ज्ञान प्राप्त होता है एवं आदिना प्रश्न आवर्जिता आचार्या उपदेक्ष कथयिष्य ते ज्ञान यथोक्त विशेषण ज्ञान अभिप्राय यह कि इस प्रकार सेवा और विनय आदि से प्रसन्न हुए तत्वदर्शी ज्ञानी आचार्य तुझे उपर्युक्त विशेषणों वाले ज्ञान का उपदेश करेंगे ज्ञानवंत अभी केचि यथावत तत्वदर्शनशीला अपरे न अतो विशि विशिनष्टि इति ज्ञानवान भी कोई कोई ही यथार्थ तत्व को जानने वाले होते हैं सब नहीं होते इसलिए ज्ञानी के साथ तत्वदर्शी या विशेषण लगाया है ये सम्यक दर्शिन तय उपदिष्ट ज्ञान कार्यक्षमति न इति भगवतो मत इससे भगवान का यह अभिप्राय है कि जो यथार्थ तत्व को जानने वाले होते हैं उनके द्वारा उपदेश किया हुआ ही ज्ञान अपने कार्य को सिद्ध करने में समर्थ होता है दूसरा नहीं